शंकरष्य गीता अध्याय दोजय उवाच तथा कृपया विष्ट अश्रुपूर्णाकुले क्षण विषेदनिद वाक्यम उवाच मधुसूदन संजय बोले इस तरह आँसू भरे कातर नेत्रों से युक्त करुणा से घिरे हुए उस शोकातुर अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन कहने लगे श्री भगवान वाच कुदम विश्व समुपस्थितुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करजुन श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित स्वर्ग का विरोधी और अपकृति करने वाला मोह इस रण क्षेत्र में क्यों हुआ क्लैब्यम्मा स्मगम पार्थ नई तत्वपद्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तिष्ठ पर तप हे पार्थ कायरता मतला यह तुझ में शोभा नहीं पाती हे शत्रुतापन हृदय के क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो अर्जुन अर्जुनवाच कथम भीष्मे द्रोणम च मधुसूदन इस प्रतियोश्या भी प्रतियोश्या पूजा अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा क्योंकि हे अरिशूदन वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं गुरुन हवासी महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैक्षमी हलोके हवार्थ कामांस गुरुवुंजीय भोगान रुधि प्रदिग्धान ऐसे महानुभाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है क्योंकि इन गुर्जनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा अर्थात उनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे न चे कतरन्नो गरी यद्वा जये म यो जये यो यानी वह जी वस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना अच्छा है पता नहीं इस युद्ध में हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे अहो जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं काण्य दोषोपहत स्वभाव परीक्षा ताम धर्मसमूचेता यथेयसा निश्चित ब्रूहितिष्यस्त हम साधि प्रपन्नम कायरताूप दोष से नष्ट हुए स्वभाव वाला और धर्म का निर्णय करने में मोहित चुत हुआ मैं आपसे पूछता हूँ जो निश्चित की हुई हितकर बात हो वह मुझे बतलाइए मैं आपका शिष्य हूँ आपकी शरण में आए हुए मुझ दास को उपदेश दीजिए नहीं प्रपश्या ममापनुद्याो कमुषण मिंद्रियाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणा चाधिपत्यम क्योंकि पृथ्वी में निष्कंटक धन धान्य सम्पन्न राज्य को या देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके संजय उवाच एव उक्वा शिशि केशम गुराकेश परम तप नोशित गोविंदम उक्ता तुष्णि बभूव संजय बोले हे शत्रुता पंडित राष्ट्र निद्रा विजय अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा चुप हो गए तमुवाच ऋषिकेश प्रहस्यो भारत श्रेदयोभ्ये विषेदनिद वच हे भारत इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से भगवान्नी कृष्ण मुस्कुराकर यह वचन कहने लगे अत्र च दृष्टि तो पांडवानीकम इ नोस्य गोविंद उक्त तुषि इति एत दंतह शोक मोहादि संसार बीज भूत भूतदोषोद प्रदर्शनार्थत्वेन व्याख्ये ग्रंथ यहाँ दृष्टि तो पांडवानीकम इस श्लोक से लेकर नोस्य गोविंदम उक्त तूषणि बभूव इस श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या यो कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है तथा ही अर्जुनेन राज्य गुरुपुत्र मित्र सुहित स्वजन संबंधी बांधवेशु अहम इति एव। भ्रांति प्रत्यय निमित्त स्नेह विच्छेदादि निमित्तौ आत्मन मोहो प्रदर्शित कथम भीष्मे इत्यादि ना क्योंकि कथम भीष्मे इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इसी तरह राज्य गुरुपुत्र मित्र सुहित स्वजन संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं मैं इनका हूँ इस प्रकार अज्ञान जन स्नेह विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं शोक भी अभिभूत विवेक विज्ञान स्वतः छात्रधर्म युद्ध प्रवित्तः प्रवृत्त अभी तस्मा युद्धा उपर च भिक्षा चिक्षाजीवनाक कर्त प्रवते यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर वह उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया तथा चर्व प्राणिनाम शोक दोषा विष्टचेत स्वभावत एव स्वधर्म परित्याग प्रतिसिद्ध सेवा चयात इसी तरह शोक शोकमोह दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही होता है स्वधर्मे प्रवृत्ता अभी ता मन कायादीना प्रवृत्ति फलाभिसंधिपूर्विका एवं साहंकारा चलती यदि वे स्वधर्मपालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन वाली और शरीरादी की प्रवित्ति प्रवृत्ति पूर्वक और अहंकार सहित भी होती है तत्र त्रे सती धर्माधर्मोपचयाद इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति लक्षण संसार अनुपरतो भवती इतः संसार बीज भूतौ शोक मोह ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप हैं तय च सर्वर्मसपूर्वका आत्मज्ञा चन्य निवृत्ति तदुपदीदीक्षु सर्वोकानुग्रहामर्जुन निमित्तीकृत आह वासुदेवः अशोच्यान इत्यादि इन दोनों की पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे अशोच्न इत्यादि अत्र केचि आहु सर्वकर्म संयासपूर्वका आत्मज्ञान निष्ठा मात्राद एव मत्रादवला कैवल्य न प्राप्यते एव किम तरी अग्निहोत्रादि श्रोत्रमात कर्म सहिताद ज्ञानाद कैवल्य प्राप्ति सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्व कर्म सर्वकर्म पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती किंतु अग्निहोत्रादि श्रोत कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है ज्ञापक च आहु अस्य अर्थस अथ चेतम धर्म संग्राम न कर्मण्येवाधिकारस्ते कैष्यसी कुरु कर्मण्यवाधिकारस्थे कुरुकर्म इत्यादि इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं जैसे अथ चेतविमं धर्म संग्राम न कैष्यसी कर्मण्यवाधिकस्ते कुर इत्यादि तस्मा युक्तत्वाद् वैदिक कर्म अधर्मा इयी आशंका न नारा कथम छात्र कर्म हिंसा अत्यंत युद्धलक्षण गुरुभातृपुत्रादींसालूरमी स्वधर्म न अधर्मा तद कर्णे च ततः ततःवध कृति चि पापम अवापस्यसी ब्रुवता यज्जीवादीश्रुतिचोदिता च कर्मण प्राग एव न इति अधम सुनिश्चित उत्तम बोति यह भी कहते हैं कि हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि गुरु भ्राता और पुत्रादि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है ऐसा अत्यंत क्रूर युद्धरूप छात्रकर्म भी स्वधर्म माना जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं है ऐसा कहने वाले तथा उसके न करने में तथा स्वधर्मम कृत्रिम च हित्वा पापम अवापससी इस प्रकार दोष बतलाने वाले भगवान का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत कर्म करें इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा वर्णित पशु आदि की हिंसा रूप कर्मों को करना अधर्म नहीं है तद असत ज्ञानकर्मनिष्ठो विभाग वचनाद बुद्धिद्वयाश्रयो है परंतु वह उन लोगों का कहना ठीक नहीं है क्योंकि भिन्न भिन्न दो बुद्धियों के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है अशोच्यान इदीना भगवता स्वधर्मम इति एतदन्तेन एत ग्रंथेन यत परमार्थात्म यत्मतत्वणत्यम तद्विया बुद्धि आत्मनो जन्मादि भावाद अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणाद या जायते सा सांख्य बुद्धि सा यनाना उचिता होती ते सांख्या अशोचान श्लोक से लेकर स्वधर्म अच्छी चावेक्ष्य इस श्लोक के पहले के प्रकरण से भगवान ने जिस परमा आत्मतत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है तद विषयक जो बुद्धि है अर्थात आत्मा में जन्मादि छहों विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा अकरता है इस प्रकार का जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है वह जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है जो उसके अधिकारी हैं वे सांख्य योगी हैं एक बुद्धे जन्मनः प्राग आत्मनो देहादि व्यतिरिक्त तत्व कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यपेक्षो धर्माधर्म पूर्वको मोक्ष साधना अनुष्ठान निरूपण लक्षण योग है तद्विषा बुद्धि योगबुद्धि सां कर्मिणा उचिता योगिन इस बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले आत्मा का देहादि से पृथकपन कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला जो धर्म अधर्म के विवेक से युक्त मार्ग है मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है उसका नाम योग है और तद विषयक जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है वह जिन कर्मियों के लिए उचित होती है जो उसके अधिकारी हैं वे योगी हैं तथाच भगवता विभक्ते द्वे बुद्धि निर्दिष्टे एषा तेताख्ये बुद्धिर्जो ईमा इति इस प्रकार भगवान ने ऐसा नेतांख्ये बुद्धिजोगे तीम सृणु इस श्लोक से अलग अलग दो बुद्धियां दिखलाई हैं तय च्यबुद्ध्याश्रयां ज्ञान योगा सांख्या विभक्ता वक्षति पुरा वेदात्मना मैं प्रोक्ता इति उन दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्य योगियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को पूरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे तथाच च योगबुद्ध्याश्रयाँ कर्मयोगेन निष्ठा विभक्ता वक्षति कर्मयोगेन योगिना तथा योगबुद्धि योग के आश्रित रहने वाली कर्म योग से होने वाली निष्ठा को कर्म योगिन, योगिना इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे एवं सांख्य सांख्यबुद्धि योगबुद्धिच आश्रि दें निष्ठे विभक्ति भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणोः बुद्ध्याश्रयोः एक पुरुषाश्रयत्वा कर्तृत्वाकर्तृत्वुद्ध्याश्रेकपुरशाश्रय्वात्संभव पश्यता कर्तापन अकर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान और कर्म हैं उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपरयुक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग दो निष्ठाएं कही हैं यथा एक विभाग वचनम तथा दर्शित सात पथीये ब्राह्मणे एक तमेव लोकम इक्ष ब्राह्मणा प्रविजन्ति बृहदारण जिस प्रकार गीता शास्त्र में इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है वैसे ही सतपद ब्राह्मण में भी दिखलाया गया है वहाँ इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण सन्यास लेते हैं इति सर्वकर्म संयास विधाया तछेषण किम प्रजया क्या यहाँा नोय लोकः इति इस प्रकार सर्व कर्म सर्वकर्मसन्यास का विधान करके उसी वाक्य के शेष वाक्य से कहा है कि जिन हम लोगों का यह आत्मा ही लोक है वे हम संतति से क्या सिद्ध करेंगे तत्र च प्रागदार प्रागदारपरिग्रहा पुरुष आत्मा प्रकृतो धर्म प्रकृत धर्मजिज्ञासोरकालोक साधन पुत्र वित्तम् विनुषं दुषं वित्म कर्मूप पितृलोक्राति साधन विद्या देवोक प्राप्ति साधन शोकामत भेदारण्यकूपन वही यह भी कहा है कि प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद और विवाह से पहले तीनों लोकों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा देव और मानुष ऐसे दो प्रकार के धन की इच्छा करने लगा इनमें पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप कर्म तो मानुष धन है और देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्या देवधन है य अविद्या एव सर्वाणि कर्मा श्रोतादी दर्शितानि इस तरह उपर्युक्त श्रुति में अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही स्रोत्रादी संपूर्ण कर्म बताए गए हैं तेभ्यो व्युत्था प्रव्रज एक व्युत्थान आत्मा लोकम इक्षत अकाम अकामस्य विहितम् उन सब कर्मों से निवृत्त होकर सन्यास ग्रहण करते हैं इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए सन्यास का ही विधान किया है तद एतद विभागवचनम अनुपन्नम स्याद यदि स्रोतकर्म ज्ञानो समुच्चय अभिप्रेत स्याद भगवत यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है तो वह उपरयुक्त विभक्त विवेचन अयोग्य आयो, ठहरेगा न च अर्जुन से प्रश्न उपपन्नो भवती जायसी चेत चेतकर्मणस्थ्य इत्यादि तथा ऐसा मान लेने से जायसी चेत चेतकर्मणस्थ्य इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता एक पुरुषानुष्ठेयता बुद्धि बुद्धिकर्मणो भगवता पूर्व अनुक्त कथम अर्जुन अश्रुत बुद्धे चर्मणों भगवती अद्यापय मृषा एव जायसि चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि इति यदि ज्ञान और कर्म एक पुरुष द्वारा एक सांस किया जाना असंभव और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठ भगवान ने पहले न कहा होता तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठे ही भगवान में भगवान्ध्याप कैसे कैसे करता कि ज्यासी चेतकर्मणस्थ मत मता बुद्धि किंत यदि बुद्धिकर्मणो सर्वेशा समुचय अर्जुनस्य अपि सा उक्त एव इति यथेयतोरेक तन्में ब्रूहि इति कथम उभयो उपदेशे सति अनेतर विषय प्रश्न साद यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया होता फिर दोनों का समुचित उपदेश होते हुए तन्मय ब्रूह सुनिश्चितम इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता नहि पित्त प्रशमार्थिनो वैद्यन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम उपदिष्टें तय अन्यतरत पित्त प्रशमन करण ब्रूही प्रश्न संभवती क्योंकि पित्त की शांति चाहने वाले को वैद्य के द्वारा यह उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए रोगी का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बतलाए अथ अर्जुनस्य से भगवदुक्त वचनार्थ विवेका नवधारण नि प्रश्न कल्पये तथा भगवता प्रश्नानुपतिवचन देयम् मया बुद्धिकर्मणों समुच्चय उक्तः उत्ता किम इत भ्रांत अशी यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था कि मैंने जो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया है तो ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है न तो पुनः प्रतिवचनम अन्यद एव अन्यद्व निष्ठे पुरा प्रोक्ते इति वक्त युक्तम परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने दो निष्ठाएँ पहले कही है उपयुक्त कल्पना के उपयुक्त नहीं हैं न अपि अर्तेन एव कर्मणा बुद्धे समुच्चये अभिप्रेते विभाग वचनादी सर्व उपपन्नम कि क्षत्रिय युद्ध स्मरतम कर्मस्वधर्म इसके सिवा यदि केवल स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते